यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय अब यहाँ प्रश्न यह है कि ये जो दुर्गुण और सद्गुण है जो हमारे आपके अंतकरण में ही रहते हैं और ये भाई हैं पर क्या सचमुच ये सहोदर भाई के रूप में रहते हैं यदि हम पिता पर दृष्टि न डालें और केवल माता की भिन्नता पर दृष्टि डालें और विचार करें तो उसका अंतर स्पष्ट हो जाएगा यही संकेत देता है कि सुमति से जन्म होता है विभीषण का और कुमति से रावण और कुंभकर्ण का ये सुमति और कुमति है दोनों हमारे भीतर ही रहते हैं जब भगवान समझ गए कि चारों महात्मा राजमहल में आ रहे हैं यहाँ भी द्वारपाल है कहीं फिर से वही भूल न दोहराई जाए कहीं कोई उनको रोक न दे इसलिए किसी ऐसे स्थान में उनसे मिलेंगे जहाँ कोई द्वारपाल ना हो इसलिए वाटिका में बैठ गए वाटिका मानो संतों का ही प्रतीक है भगवान कहा करते हैं उनकी तो संत समाज में ही रहना प्रिय है भगवान ने चारों महात्माओं को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया देखी राम मुनियावत हर सि दंडवत की स्वागत पूछे पेतपटा प्रभु बैठन कह दे बस यही तो अंतर था उनमें और जय विजय में भगवान राम ने मुनियों को ज्यो ही देखा उन्हें प्रसन्नता से प्रणाम किया उनका स्वागत किया एक नया कार्य प्रभु ने किया यदि ये महात्मा महा राजमहल में आया आए आय होते तो उन्हें बाघांबर पर बैठाते सिंहासन पर बैठाते किंतु यहाँ पर तो आसन था ही नहीं प्रभु ने कितना बढ़िया अद्भुत आसन पर उन्हें बैठाया वे जो पीतांबर ओढ़े हुए थे उसे ही उतार कर बिछा दिया भगवान से कोई पूछ दे कि वैसे तो आप सदा पीतांबर धारण किए रहते हैं किंतु इन चारों महात्माओं को देख आपने पीताम्बर क्यों हटा लिया बोले संसार के लोग मेरे सामने आते हैं तो कपड़ा पहनकर ही आते हैं स्वयं को ढककर आते हैं कोई ना कोई नकली वेश बनाकर ही आते हैं इसलिए मुझे भी माया का आवरण ओढ़े ही रहना पड़ता है लेकिन जब ये महात्मा आ गए तो वे स्वयं भी वैसे हो गए समदर्शी मुनि विगत विभेदाम वह अद्भुत संवाद हुआ तीनों भाई सुन रहे थे हनुमान जी भी थे वे लोग वरजान प्राप्त करके चले गए उसके पश्चात श्री भरत के मन में इच्छा हुई कि जिन संतों को प्रभु इतना सम्मान देते हैं उनके लक्षण तो सुने पर वे बड़े संकोची हैं श्री भरत के चरित्र को रामायण में इतना महत्व क्यों दिया गया उसका सूत्र आपको यहाँ मिल जाएगा श्री भरत भगवान राम के सामने संकोच के कारण बोलना तो दूर आंख उठाकर उनकी ओर देखने का भी साहस नहीं कर पाते हनुमान जी ने तुरंत प्रभु को प्रणाम किया प्रभु ने पूछा हनुमान कुछ पूछना चाहते हो क्या बोले नहीं महाराज मैं नहीं पूछना चाहता तब बोले नाथ भरत कछ पूछन नही प्रश्न करत मन सकुचत अह भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं भगवान ने कहा पूछना वे चाहते हैं बोल तुम रहे हो बोले वे संकोच कर रहे हैं तब भगवान ने एक वाक्य कहकर हनुमान जी और भरत जी दोनों को अद्वितीय स्थान दे दिया